प्रश्नोत्तर दीपमाला धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा भस्म किस लिए लगाते हैं इसे शरीर में कहाँ कहाँ लगाना चाहिए लगाते समय भावना कैसी रहनी चाहिए समाधान भस्म महादेव को बहुत प्रिय है इसलिए महादेव के भक्तों को इसे अवश्य लगाना चाहिए एक बार हनुमान जी माँ सीता जी के पास बैठे हुए थे माँ सीता अपने ललाट में लाल रंग का तिलक कर रही थी हनुमान जी ने पूछा माँ आप इसे क्यों लगाती हैं सीताजी ने कहा यह भगवान राम को बहुत प्रिय है इसलिए मैं लगाती हूँ हनुमान जी ने सोचा जो वस्तु भगवान राम को प्रिय है उसको शरीर में थोड़ा क्यों लगाना हनुमान जी अपने पूरे शरीर में सिंदूर का लेपन करके राम जी के पास चले गए राम जी ने कहा हनुमान आज तुमने यह क्या स्वरूप बना लिया हनुमान जी ने कहा भगवान हमने सुना है आपको यह लाल रंग बहुत प्रिय है इसलिए अपने पूरे शरीर में इसका लेपन कर लिया है यह भक्त की अपनी भावना है कि जो वस्तु भगवान को प्रिय होती है वह उसको प्रिय होती ही है दूसरा कारण यह है कि शरीर आगे जाकर भस्म होना ही है इसलिए पहले से ही शरीर में भस्म लगाकर रखते हैं जिससे सच्चाई की स्मृति बनी रहे वैसे भी उपनिषदों और पुराणों में भस्म धारण का बहुत महात्म बताया गया है भस्म धारण करने की कई प्रकार की विधियाँ हैं केवल मस्तक में त्रिपुंड लगा सकते हैं अथवा ललाट हाथ हृदय कंठ इत्यादि अंगों में भी लगा सकते हैं संपूर्ण शरीर में भस्मो धूलन का विधान भी शास्त्र में मिलता है भस्म पवित्र करने वाला है इसको मंत्र पूर्वक ही धारण करना चाहिए जो मंत्र नहीं जानता वह नमः शिवाय से या अपने गुरु मंत्र से धारण कर सकता है जिज्ञासा शास्त्रों में भिन्न भिन्न देवताओं के भिन्न भिन्न वार निर्धारित किए गए हैं ऐसा क्यों शिव पुराण में रविवार को शिव जी का वार कहा गया है पर लोक में सोमवार की प्रसिद्धि है इसके पीछे क्या कारण है समाधान बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके विषय में तर्क नहीं करना चाहिए जिनको अपनी बुद्धि या तर्क से हम नहीं जान सकते उसको शास्त्र बताता है अज्ञात ज्ञापकम शास्त्रम प्रत्यक्ष एवं अनुमान से जिसको हम नहीं जानते उसको बताने वाला शास्त्र है इसलिए यदि शास्त्र ने बता दिया कि इस देवी देवता का अमुख दिन है तो इसको मान लेना चाहिए तभी आप ठीक से देव पूजन आदि साधना कर पाएंगे जैसे शास्त्र ने कहा मृगचर्म या बाघांबर पर बैठकर भजन करो इसमें यदि कोई तर्क करे कि भेड़ या गीदड़ की चर्म पर बैठ भजन क्यों ना करें तो क्या यह उचित है शिवपुराण में शिव जी का दिन रविवार कहा यह बात ठीक ही है रविवार शिव जी का दिन है सोमवार की प्रसिद्धि इसलिए है कि चंद्रमा ने महादेव के उद्देश्य से घोर तप किया जिससे महादेव प्रसन्न हो गए और अपना नाम ही चंद्रमा को दे दिया सोम महादेव का नाम है चंद्रमा का नहीं उमया सह सोम जो उमा के साथ है वही सोम है इसलिए सोमवार महादेव को विशेष प्रिय है जिज्ञासा रामराज्य का क्या तात्पर्य है समाधान राम राज्य का मतलब है ऐसा राज्य जिसमें सबका नियंत्रण हृदय से होता है जिस व्यक्ति का नियंत्रण हृदय से है उसमें धर्म प्रतिष्ठित है उस पर बाहरी नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है रामराज्य में प्रत्येक व्यक्ति का नियंत्रण धर्म से होता था शास्त्र से होता था शास्त्र जैसी आज्ञा देता है उसी प्रकार लोग प्रवृत्त होते थे इस विषय में एक कथा है राम जी के राज्य में एक सेठ था उसके पास अपार संपत्ति थी परंतु कोई संतान नहीं थी पंडितों से पूछा क्या दोष है पंडितों ने कुंडली देखकर कहा तुम्हारे भाग्य में सात जन्म तक पुत्र नहीं हैं सेठ के उपाय पूछने पर पंडितों ने विचार किया और कहा देखो हमारे राजा साक्षात नारायण हैं और रानी महालक्ष्मी उनको निमित्त मानकर एक मनौती मान लो तो शायद पूरा हो जाए पंडितों के बताए अनुसार सेठ ने मन में संकल्प किया यदि हमारे पुत्र हो जाए तो मैं अपने राज्य और रानी को साक्षात नारायण लक्ष्मी मानकर उनका विधिवत पूजन करके भोजन कराऊंगा और बहुत सत्कार करूंगा एक वर्ष के भीतर सेठ के घर पुत्र उत्पन्न हो गया तब वह राम जी के पास गया और कहा आप दोनों हमारे घर पर निमंत्रण स्वीकार करें क्योंकि यह धर्म की बात है आप नहीं जाएंगे तो हमारा धर्म टूटेगा भगवान राम ने कहा हम अवश्य चलेंगे दोनों सेठ के घर गए सेठ ने बहुत सत्कार किया पूजन किया भोजन कराया और चलते समय एक स्वर्ण के थाल में रत्न भरकर भगवान के सामने ले आया और कहा भगवान यह मेरी तरफ से उपहार है भगवान ने कहा हमने इसे स्वीकार किया आप इसको ब्राह्मणों में बांट देना अब सेठ जिस ब्राह्मण के पास जाए वही ब्राह्मण कहे सेठ तू पागल हो गया है तूने राजा को दान दिया वह राजा की संपत्ति है हम इसको नहीं लेंगे इस प्रकार सेठ ने वर्ष भर प्रयास किया परंतु किसी भी ब्राह्मण ने उसे स्वीकार नहीं किया फिर वह सेठ भगवान के पास गया और सब कह सुनाया भगवान ने कहा अच्छी सूचना दी मुझे निश्चय हो गया कि मेरे राज्य में कोई भी ब्राह्मण लोभ से प्रवित होने वाला नहीं है अब इन रत्नों को गरीबों में बांट दो सेठ साल भर रत्नों को लेकर गरीबों के मोहल्ले में घुमा लोग हंसते और कहते सेठ तुम पागल हो गए हो शास्त्र हमको दान लेने के लिए आज्ञा नहीं देता है हम दान कैसे ले सकते हैं हम तो परिश्रम करके जो मिलता है वह लेते हैं और उसी से अपना जीवन चलाते हैं इस प्रकार रत्नों को लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ फिर सेठ भगवान के पास गया और कहा भगवान कोई इसको लेता ही नहीं भगवान ने कहा अच्छी बात है मुझे प्रसन्नता हुई कि हमारे राज्य में गरीब भी धर्म का उल्लंघन नहीं करते हैं परंतु एक बात है बहुत लोगों को धन की ज़रूरत तो होती है पर वे समाज के डर से नहीं लेते इसलिए तुम ऐसा करो इन रत्नों को अयोध्या के उत्तर दिशा के द्वार पर रख दो वहाँ लोगों का आवागमन कम रहता है एकांत देखकर जिसको ज़रूरत होगी वह ले लेगा सेठ ने रत्नों को वही वहाँ रख दिया बहुत दिन बीत गए पर किसी ने रत्नों को हाथ तक नहीं लगाया इसको कहते हैं रामराज जी जिसको नहीं छूना चाहिए व्यक्ति उसको नहीं छुएगा। भूखा भले ही मर जाए वह सोचता है शरीर तो एक दिन छूटना ही है खाएँगे तो भी छूटेगा और नहीं खाएंगे तो भी छूटेगा हम अपना धर्म क्यों छोड़ें राजा से लेकर प्रजा तक सब पर धर्म का नियंत्रण है राजा प्रजा को अपने पुत्र के समान देखता है ऐसे राज्य को ही राम राज्य कहते हैं